इतना बढ़िया तो बोल रहे थे हम यही सोच रहे थे कि इंटरव्यू में इंग्लिश में करेंगे या फिर तो बढ़िया अच्छा बताया अभी उन्होंने दोस्त भी कैसे जाना आपका नाम भक्ति विकास स्वामी जो आप प्रचार कर रहे हैं पूरे तो तो दो दो दो हाँ। हाँ। और ज़्यादा है थोड़ा आप कहाँ से जानना इंग्लैंड में और पीछे कितना साल हो गया इकतीस साल नहीं पैतीस साल भारत में हूँ और एक बार साल में दुनिया का छो अठा अभी भारत में हो। बैतीस थर्टी टू थर्टी टू नीव आई सर लगभग सर। आपने अभी ज्वाइन कैसे किया इसको? So, बहुत बड़ी बात है लेकिन संशय की जो बचपन से देखा कि दुनिया में सब लोग बिजनेस से काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कोई सुखी संतुष्ट नहीं है और इसे बहुत खोज किया था तो जीवन का क्या उद्देश्य है और अन्य शीलकाउर की कृपा से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जुड़ी हुई क्या है इस पश्चात देशों में धन संपत्ति का अभाव नहीं है लेकिन सुख शांति का बहुत बड़ा अभाव है और भारत में आज का वो ऐसे हवा है तो लोग पूरे में यही यही प्रॉब्लम है लोग ज्यादा नेचुरस्टिक बन गए है कि भगवान है और हमारा जीवन का आस्ती उद्देश्य है उनकी सेवा करना तो है और ज्यादा सा यही मीडिया का प्रभाव से क्षमा के टीवी पेपर ये सब ये सब कई द्वारा ये मचेरियलिस्टिक द्वार प्रचार होते हैं और इसलिए का दिमाग तो तो है ये सिनेमा एक्चुअली ये सबों से वो भगवत शिक्षा देने चाहिए धर्म शिक्षा तो आज कुछ ना कुछ होते हैं। ये सब गुजराती पेपर में हम क्या चाहते हो कि अगर हमको जीवन में शांति चाहिए सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए तो भगवदगीता में भगवान इसके बारे में ऐसा कहे, शांति सुख है भगवदगीता भोक्तर भोक्तराम क्या बाम शांति मृत्यु थी चलना चाहिए की भगवान भुकता है भोगता भोक्ता अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए सब कुछ उनको आसपन करना चाहिए अर्थात भगवत केंद्रिक जीवन होना चाहिए सर्व लोगों का महेश्वर सब कुछ जो है उनकी संपत्ति है इसलिए ये चीज मैं रहू ये देश में रहू वो, वो, वो लोग हमारे दुश्मान है इसका कोई जरूरत नहीं है सब सबके मालिक एक है और हम सब उनके संतान हैं और सुहृदम सुहृदम सारे सार्वभूत भगवान सब प्राणी के फलम बंध है और इसलिए आपस में कोई कुछ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और और एक भी चाह है इसमें कि फाशु हत्या वो भी फाप है क्योंकि सब वे भी जीव है और भगवान है फारम पीता तो किसी से द्वेष बाप नहीं करना चाहिए और ये तीनों के द्वारा ये तीनों समझने से कि भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए कि वे फारम नालिक है कुछ जो भी है हमारे पास उनकी है इसलिए सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए और सब जीव उनके हैं इससे किसी से दुश्मनी द्वेश नहीं करना चाहिए तो ये तीनों समझने से और ये तीनों के अनुसार व्यवहार करने से ज्ञात माम शांति मृत्यु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी शांति मिलते ये सब पीस कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ये सब अगर ये तीन का तीनों बाद नहीं समझते तो जितने भी हम हवा निकालते हैं मुंह से तो कोई फायदा नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस उसके पहले लीग ऑफ नेशंस था तो फिर भी पूरे दुनिया में कितने सारे लड़ाई युद्ध जनजाव और सब चलते जो रथ यात्रा में पहली बार फिर तीसरी बार नहीं आनंद आनंद आनंद में कितने बार्स ट्वेंटी सिक्स आप जो रथ यात्रा में आनंद नहीं यार तीसरी बार पूरे में चल रहा थे यात्रा के लिए अभिजन हो गयी यात्रा पहली बार यहा आनंद दूसरी बार फिक्साउ रथ यात्रा में फूल गया था यह है राशिया बहुत विशाल बंदन आस्तर थे हम वो उसे डीवीडी शूटिंग के तो एक, एक क्या बोलते डॉक्यूमेंट्री बनाया उसके बारे में पूरी जगन्नाथ के बारे में ये रथ यात्रा में मौजिब है कि भगवान सबके परम बंधु है लेकिन लोग इस कल युग में लोग तो ज्यादा भगवान को भूलते हैं तो भगवान उनकी कृपा से तो, तो लोग जो मंदिर नहीं आते है तो भगवान उनके बीच में जाते हैं उनका दर्शन देने के लिए भगवान इतना कृपालु है इतने और सबको अक्सर देते हैं वो वो राशि खींचने से तो खाली वो राशि भगवान का रात की राशि खींचने से तो वो ही भगवान की सेवन है तो उससे वो सब पाप से मुक्त होते है और भक्ति भावना आती है हृदय में तो इतना बड़ा फायदा होता है लोगों को शिले प्रभुपात का आदेश आपको मालूम है ये इसको शील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य कि यही राशि यात्रा में हो तो पूरे दुनिया में आयोजन करो जैसे पूरे जागरद के लोग जगन्नाथ की कृपा में लगे जगन्नाथ तो भारतनाथ नहीं जगना जगन्नाथ तो पूरे जागत में अभी शिव प्रभाव की कृपा से उपस्थित है उपस्थित थे लेकिन ये जगन्नाथ की मूर्ति के रूप में उपस्थित है आपने पूरे वर्ल्ड का दूर किया है तो आपको आनंद में क्या कुछ अच्छा लगा या यहाँ पे जो भगवान जानते भगवान मुझको यहाँ लाया मुझे मालूम है कैसे <laughs> यहां पर ये श्री राधा गिरीधारी तो अति सुंदर है <laughs> बहुत राधा कृष्ण मंदिर है भारत में और भारत का भी हाँ लेकिन यही यही राधा गिरीधारी अतु सुंदर है actually शायद आपका बाल महिला की कैसे गिरीधारी यहाँ है वो भी एक बड़ी कहानी है कहानी हिंदी में कहानी स्वयं तो उनकी इच्छा से आए थे आप बता सकते आटिकल उसके बारे में देखारी। देखारी। देखारी। आ, तो कैसे गिरी धार यहाँ आए थे एक स्वप्न दर्शन बनाया था मैंने अच्छा मिनट का। नुणीट्रीण। अच्छा अच्छा। right. और पूछना है मुझसे लास्ट क्वेश्चन आप इंग्लैंड से हैं। आपको ये प्रश्न के प्रति इतना प्रभाव कैसे हुआ गुरु कृपा कुछ तो आपको ऐसा लगा होगा न की आप उनके लिए इंस्पायर श्री कृष्ण से कुछ ऐसा हुआ तो कृष्ण ये नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देते हैं, जो भग्यवान है तो भगवान कृष्ण का सौंदर्य से गुणों से वाणी जो भगवद गीता में है जो उस सबों से आकृष्ट होते और वो हो आकर्षण गुरु कृपा में से है। मैं बार बंद हाँ तम क्यों रथ रथनी बाजू बना तो रथ मेरा नाम मत से अवैध आप ऑस्ट्रेलिया से ना? सर एक क्वेश्चन आपसे है पढ़ाई नक है यूनिवर्सिटी yeah. एंट्रेंस मिला लेकिन कोई रुचि नहीं थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए देखा इतने सारे लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं उससे क्या मिलते हिंदी <laughs> कैसे सिखे? तो जैसे सब लोग सीखते मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं तो ऐसे इसके अलावा और कोई लैंग्वेज आंगाली मलयालम केरला खुन छम खुनछम चलो दो चलो हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश तो ब्रिटिश में तो व्हाइट बंगाली वो लखीपुर थे वाचीपुर से आपने इसको ज्वाइन किया उसके पहले आप शादीशुदा थे कि ना नहीं कितनी उम्र थी आपकी अठारह अठारह अठारह एटीन इयर्स तभी से आपके फैमिली बैकग्राउंड में क्या है फैमिली बैकग्राउंड मीन्स मैस फादर only brother, only one nee. mm -hmm. nee. brother, api, only one चार फैमिली लाइफ का ऐसे देशों में और भारत में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ अच्छा यहाँ की फैमिली आपको कैसी लगी फैमिली का मतलब ज्वाइंटनेस नहीं नहीं पे ज्वाइंट मतलब पश्चात देशों में सब एक घर में रहते हैं खाते हैं लेकिन आपस में कोई विशेष संबंध नहीं है ऐसा था मेरा फैमिली इससे तो बेहतर है ना आखिरी के भारत में वेरिक संस्कृतिस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफिसनल संस्कृति थे थे हाँ सर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं आप है कहा तक पढ़ाई की मैं नो थी और उसके बाद मैं गुरुपुर में संस्कृत सिखा हाँ ये कहा गुरुकुलंदावन में वृंदावन आपके लिए कॉल करूँ हाँ मेरा बीच आई बी एम आई बी एम का मैनेजर है आई बी एम एक कंप्यूटर कंपनी ये तो बहुत बढ़िया कंप्यूटर कंपनी आई बी एम उसमें तो उसमें बीच मैनेजर था और मेरा अभी तक अभी और मेरी माता फैशन डिजाइनर थी सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर मेरी बहन से उम्र है वो है ड्रेस है मेरा sisters, नहीं, एक brother, एक एक... अच्छा। इनके साथ टू ब्रदर था जरा बोला बोला था तो आप लोग कभी फैमिली के साथ जाते हो मैं एक बार नहीं सौली एक एक्सेप्ट एक करती है तो yeah, आपको भी, yeah, मेरा भी। <laughs> उनको को भी, भी ऐसा फीलिंग हुआ ऐसे उनको ऐसा फैमिली को भी ऐसा फीलिंग हुआ तो ये हमारे से अलग हो गए अलग चले गए नहीं, नहीं तो कोई अच्छा। से कोई अच्छा। अगर मुझे खुश है तो वो भी खुश है।, है।, है आपने कैसे इसको किया मेरे दोस्त करके दोस्त ले आया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप सब कुछ छोड़ करिए थैंक घर से गए निकलास्ट और Or mm -hmm. may good boot, voting, sincerity, and love. Uh, yeah. Which part is it? You know, English is totally wrong. Yeah. Uh, so I experienced many things in the world when I was young. And anyway, your Hindi is good. You just yes. need to need to practice. Right. Mm -hmm. Ah, yeah. What a mistake! Yeah. So, I uh, was uh, 17 years old then. तो मुझे मुझे भारतीय संस्कृति अच्छा बनते है और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा बनते है जिससे जीवन का नहीं नहीं। तो खाओ। क्या होगा आ, है। वो मेरे मेरेजे एक गुजराती माताजी ना माताजी देदे देदे माताजी वो हमारे विद्यानगर नीरधारी तो ये मायापुर में भावेजन भाव का मेरेज है संस्कृति अनुसार बहुत फर्स्ट क्लास जीवन लगन कर इंटरव्यू भी आरिज भी है स्पेशियल तीन ब्राह्मणो आयापुर मार भक्त भक्त विदेशी आए अलग अलग बार देशों बेपुर वृंदावन जगह तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हाँ तो मैं आप ना आपको आप देना पड़ेगा हरिकृष्ण हरे कृष्ण आज साढ़े दस साढ़े दस बाजे और एक दस बोलू खाए उसके बाद रिसेप्शन दिए ये ये कर के सब एक है प्रोफेसर माया पूछे तो जगह स्कूल नेशनल स्कूलनेशनल स्कूल क्या संस्कृत बनाए बहुत खुश लग रहे हैं महाराज <laughs> <laughs> तो तो है है तो कहता था भगवान लग रही थी भगवान स्पेशल हैं ही आपको सोसाइटी में क्या कौन सी बात अच्छी नहीं लगती अभी जो सोसायटी है कौन सी बात अच्छी नहीं लगती आ, कोई नहीं आके कैसा बता मुझे पहली बार आए हो यहाँ पहली बार आए हो? ये मैं आये यही बारे लेते हूँ युध प्रदेश में रहती हूँ लेकिन उनका स्वभाव और शांत है आ, यूपी वाले से। यूपी आ, तो डेंजर है <laughs> यूपी बिहार तो बहुत डेंजर वो दिन में थे वो कट्टे और रिवॉल्वर सब दिन में बेचते है और वो जो तीन बजे के बाद तो निकल भी नहीं सकते जो संख्या आदमी थे उठा के ले जातेत्रा के बारे में आपका क्या कहना है जो रथ यात्रा करने वाली है ना सॉरी नीक जिस तरीक को जाएंगे वक्त चलेंगे और मेरा काम वृंदावन नहीं है मेरा संस्कृत पुराना आप रथ यात्रा में नहीं रुकने वाले मेरी प्रतिनिधि बहुत अच्छा था बहुत आनंदमय उत्सव है इसमें भगवान सबको कृपया देते है उच्चा नीचा विचार के लिए सब रथयाच्र उत्सव में सब Uh, सेवा <सेजि़ीग> नहीं सर आपका ओरिजिनल नाम क्या है जो आश्चरिया एम ए मैथ्यू एम एम टी में ना क्या क्या आपका आपका नाम नाम है है बढ़िया बात बोल बोलती मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल नाम क्या है Matthew. आप सोचिए ओरिजिनल क्या है ये कुछ दिन के पहले आया तो हमारा ओरिजिनल नाम है आत्मा का नाम अच्छा तो भक्ति विकास ऐसे वो ही ओरिजिनल नाम है और तो शौर्य का नाम वो शौर्य जाए शिक्षा चला जाएगा अभी, अभी आपका नाम दी। दी। दी। दी। क्या है पवित्र आत्मा ही है भक्ति दिखाश्रम नहीं पूछिए उनका पहले मारा मैं नाम नाम मैंने बोलो ऑस्ट्रेलिया से आपकी उनकी मुलाकात कैसे हुई से हमारा कॉमन फ्रेंड से या और है जी मेरे मेरे अरेन्ज मैरेज कर पंदर चौथे मैं चौथा मिले ध्यान चौक्स प्रभुपाप जी है तो प्रभुपात जी ईश्वर ने नियम गणे प्रभुपात जी भगवान ने ऊँपा त्यारी ए एक मनस आप ईश्वर जीबीसी गणे प्रभुपापी बीनियर भक्त हो आखी दुनिया में प्रचार करता हो तो एम ए एक पचीस वीस पच्चीस गणिये प्रभुपाजी सीनियर भक्त हो आखी दुनिया प्रचार करता है तो मैंने एक मैम ने मैडम अह हागरे के शब्दों का केवाई किया और प्रचार में ये सेमिनरी बीएनसीिंग ग्रुप और ये भी सुनिए सर है सिपा से लोग ये जो पूछे हैं कैनो डिक्लेरेशन हां भक्ति पंदर पुस्तक लखी है भक्ति है पुस्तक 5 लाख वितरण करता चुकी है पंदर धीरे भाषा पंदर पुस्तको ए पांच भाषा मंदिर भाषा भाषा है उर्दू आदू अनुवाद उर्दू तमिल ये क्रोएशियन क्रोएशियन स्लोव अच्छा ये लक्ष्य कहाँ लक्ष्य बोला होगा ना इस साल के इस बार कहाँ कहाँ जमीन से नहीं जमीन स्पॉन्सर मिली है गरबदर सुनता हूँ इस बार का ये लें मैरिज मार्च आ रहा है आशा है इस साल मैरिज में अल्लू मैर